Ja dir sot entretàs sang granqui Vané matarremé matarram Sujalam sufalam me exercte la Sujalam sofalam maleítelar X deixa me' matarem quané matarram राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा निर्मित यादें स्वतंत्रता संग्राम की श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम भारत छोड़ो आंदोलन एक छोटा सा मंत्र मैं आप लोगों को दे रहा हूं आप इसे अपने दिलों में उतार लें और अपनी हर सांस से इसे उच्चारित करें यह मंत्र है करो या मरो या तो हम भारत को आजाद करेंगे या इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे अपने को गुलाम देखने के लिए हम जीवित नहीं रहेंगे हार सच्चाा का अंग्रेसी संघर्ष में इस निष्ठा के साथ फामिल होगा कि वह अपने देश को गुलामी और बंधन में देखने के लिए जीवित नहीं रहे गए। यही, यही आपकी प्रतिज्ञा होनी चाहिए... भगवान के सामने यह प्रतिज्ञा कीजिए कि आप तब तक आराम नहीं करेंगे जब तक स्वतंत्र नहीं हो जाते और... स्वतंत्रता को पाने के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हो जो अपनी जान देगा उसे आजादी मिलेगी जो अपनी जान बचाएगा उसे अपनी आजादी खोनी होगी आजादी कायरों और कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है बहुत बहुत गांधी की जय रे छोडो आंदोलन ब्रिटिश राज के विरुद्ध चलाए गए जन आंदोलन का अंतिम चरण था पूर्ण स्वतंत्रता की मांग के बाद से भारत के लोगों में अपार जागृति फैल गई थी वे अब भारत को स्वतंत्र राज्य के रूप में देखना चाहते थे उधर दूसरे महायुद्ध के दौरान कांग्रेस द्वारा संचालित मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया था क्योंकि अंग्रेज सरकार ने भारत के प्रतिनिधियों से बिना पूछे ही भारत को महायुद्ध में झोंक दिया था इस आक्रोश को समाप्त करने के लिए क्रिप्स मिशन भारत आया जब क्रिप्स मिशन विफल हुआ तब देश में बहुत असंतोष और आक्रोश पनपा भारतीय समझ गए थे कि ब्रिटिश सरकार आजादी की मांग मानना नहीं चाहती अब तो कांग्रेस के सामने व्यापक आंदोलन चलाने के अलावा कोई और चारा था ही नहीं 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई और उसमें भारत छोड़ो आंदोलन चलाने का प्रस्ताव रखा गया यह प्रस्ताव जनता की भावनाओं को जटिलता था 7 और 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई जिसमें इस प्रस्ताव को अंतिम निर्णय के लिए रखा गया पंडित नेहरू ने जब इस प्रस्ताव को पढ़ा तो सदस्यों ने इसे स्वीकार किया भारत अगर युद्ध में हिस्सा नहीं ले रहा है तो हम पैसा क्यों दें और क्या भारत की सहमति के बिना इसे इस लड़ाई में साजिदा कैसे माना जा सकता है अजीब बात है हमें अचानक बताया जाता है कि इटली और जर्मनी से हम इसलिए लड़ रहे हैं कि यह स्वतंत्रता और जनतंत्र की लड़ाई है हम इंग्लैंड के लिए अपनी जान क्यों दें सरकार हमारी मांगे तो मानती नहीं है हां हां मैं भी तो यही कह रहा था इसीलिए तो गांधी जी ने इन अंग्रेजों से भारत छोड़ने के लिए कहा है अगर वे खुद नहीं छोड़ेंगे तो हम उन्हें खदेड़ देंगे मुझे पूरा यकीन है गांधी जी के पास कोई जादू है और वो भविष्य भी देख लेते हैं तभी तो उन्होंने हमसे वादा किया है कि आजादी के लिए ये आखिरी लड़ाई होगी देखो देखो देखो पंडित नेहरू फिर मंच पर आ गए हैं हां हां लगता है भारत छोड़ो प्रस्ताव के बारे में वो कुछ कहना चाहते हैं हां आओ ये प्रस्ताव धमकी नहीं है ये तो आमंत्रण है सहयोग का लेकिन साफ जाहिर है कि स्वतंत्र भारत ही यह सहयोग दे सकता है गुलामी की जंजीर में जकड़कर हम ब्रिटिश साम्राज्य को युद्ध में साथ नहीं दे सकते इसीलिए हमारा रास्ता संघर्ष का होगा आने वाले दिनों में हमें बड़ी मुश्किलों का सामना करना होगा जो अंग्रेज कांग्रेस को सही नहीं मानते उनसे मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि भारतीय लोग अपने बारे में खुद सोच समझ सकते हैं वे लोग अंग्रेजों से ज्यादा अच्छी तरह गुलामी को जानते हैं अभी तक हम लोग आग से घिरे थे और अब या तो हमें इससे बाहर निकलना है या इसी में जल मरना है अब मैं प्रस्ताव को वोट के लिए रखता हूं हम सब सहमत हैं हम सब सहमत हैं तो कि यह प्रस्ताव बहुमत से पास हुआ लेकिन 13रा मंबरानों ने उसी खिलाफत की है कि आप मैं गांधी जी से गुजारिश करूंगा कि वह अखिल भारती कांग्रेस कमेटी के मंबरानों और आवाम के लिए तकरीर करें मैं, मैं... आप लोगों को बधाई देता हूं कि आपने इस प्रस्ताव को पास किया मैं उन लोगों को भी बधाई देता हूं जिन्होंने इस प्रस्ताव के खिलाफ अपने मत ऐसा करके उन्होंने अपने साहस का परिचय मुझे इसी रात सुबह होने से पहले आजादी चाहिए और हमें यह याद रखना है कि यह स्वतंत्रता केवल कांग्रेस जनों के लिए नहीं होगी यह स्वतंत्रता भारत की 40 करोड़ जनता के लिए होगी परेशान न होइए जो होगा देखा जाएगा हां मीरा बहन पर महादेव भाई जी कल रात के मेरे भाषण के बाद अब वे मुझे कभी गिरफ्तार नहीं करेंगे गांधी जी गांधी जी पुलिस वाले आपको गिरफ्तार करने आ रहे हैं भारतीय सुरक्षा कानून के तहत मैं मिस्टर गांधी मिस्टर महादेव देसाई और मीरा बहन की गिरफ्तारी का वारंट लाया हूं मैं आप लोगों को आधे घंटे का समय देता हूं चलो महादेव भाई तैयारी करो हां प्यारेलाल जी मेरा यह संदेश जनता तक पहुंचा देना कि हर अहिंसावादी सैनिक किसी कागज या कपड़े पर करो या मरो का नारा लिखे और उसे अपने कपड़ों में सी ले जिससे कि जब वह सत्याग्रह करते हुए मरे तो उसे हिंसा में विश्वास रखने वाले तत्वों से अलग पहचाना जा सके उधर कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के अन्य सदस्यों की भी गिरफ्तारियां हुई पंडित नेहरू मौलाना आजाद सरदार वल्लभ भाई पटेल आसफ अली शंकर रावदेव जी बी पंत डॉ सीतारामैया डॉ सैयद महमूद आचार्य कृपलानी प्रफुल्ल घोष को गिरफ्तार करके विक्टोरिया टर्मिनस लाया गया जहां एक विशेश रेल गाड़ी इनका इंतजार कर रही थी गांधी जी और उनके सहयोग्यों को भी यहीं लाया गया था ये सभी लोग पूना ले जाए गए कि प्लेटफॉर्म पर बहुत भीर थी महत्मा गाधी की जैए इन्हें लाठी मार कर भगाओ ये क्या मिस्टर नेहरू तो मेरी तरफ बढ़ रहे हैं ठहरो ठहरो मैं कहता हूं तुम्हें लाठी चार्ज कराने का कोई अधिकार नहीं है मिस्टर नेहरू तुम अपने डब्बे में लौट जाओ मैं कुछ नहीं सुनना चाहता देखो देखो शंकर राव भी रेल से बाहर कूद गए हैं शंकर राव जी तुम वापस अपने डब्बे में चले जाओ नहीं मैं नहीं जाऊंगा हे चलो तुम चारों इसे और ठूस दो जी खुदा के लिए वापस आ जाइए अच्छी बात है मिस्टर आजर आई एम वेरी सॉरी लेकिन मुझको यह ऑर्डर मिला है और मुझको इसका पालन करना है अंग्रेजों भारत छोड़ो अंग्रेजों भारत छोड़ो अंग्रेजों भारत छोड़ो अंग्रेजों भारत छोड़ो महात्मा गांधी की जय महात्मा गांधी की जय और उधर बंबई में ताजा खबर आज की ताजा खबर आज की ताजा खबर महात्मा गांधी और अन्य सभी नेता गिरफ्तार आज की ताजा खबर आज की ताजा खबर गांधीजी पुणे के आगा खान महल में आज की ताजा खबर मौलाना आजाद पंडित नेहरू अहमदनगर के किले में आज की ताजा खबर आज की ताजा खबर अरे लेकिन आज शाम को तो ग्वालियर टैंक मैदान में गांधीजी का भाषण था ना जाने क्या होगा मिस्टर ये मैदान मिल्की कंठों में है इसको फौरन खाली कर दो नहीं तो टीआर गैस छोड़ना पड़ेगी लेकिन मैं तो इस आयोजन का जिम्मेदार नहीं हूं आपको ठीक आदमी से बात करनी चाहिए इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब अहला जी जी साजन मैदान को तुरंत खाली कराना चाहते हैं मुझे लगता है कि स्वयंसेवक लड़के लड़कियों को मैदान से बाहर ले जाया जाए नहीं सभा होगी भाइयों अब हम अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे महात्मा गांधी की जय महात्मा गांधी की जय भारत माता की तो, तो ये झंडा अभी तक लहरा रहा है मैं अभी इसको उतारता हूं 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के नेताओं की गिरफ्तारी के बाद तकरीबन सभी छोटे-बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया इसके तुरंत बाद देश भर में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए अचानक पहली बार जनता की दबी हुई भावनाएं उमड़ पड़ी और शहरों और गांवों में पुलिस और मिलिट्री द्वारा गोलियां चलाने के बावजूद बड़ी तादाद में लोग निकल पड़े उन्होंने पुलिस स्टेशनों डाकघरों रेलवे स्टेशनों और सभी तरह के सरकारी संपत्ति पर हमला बोल दिया टेलीफोन के तार काट दिए गए जिससे विश्व भर के साथ संपर्क टूट गया यह साम्राज्यवादी शासकों के खिलाफ जनता का असंगठित संघर्ष था पूरे देश में युवकों ने विशेषकर छात्रों ने इस आंदोलन में महत्वपून भूमे का निभाई विश्व विद्याले और कॉलेज बन थी लोग अहिंसा के पाच को भूल गए थे और सरकार के दमन का पूरा-पूरा जवाब दे रहे थी उधर बलिया शहर में बहुत तनाव था मुझे पता चला है कि हमारे सभी नेता गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उन्हें अज्ञात स्थानों पर ले जाया गया है हमें हड़ताल कर देनी चाहिए और स्कूल कॉलेज और बाजार सभी बंद करवा देने चाहिए आप लोग आगे ना बोलें नहीं तो मुझे लाठी चलाने का आदेश देना पड़ेगा गोली भी चलाना पड़ सकता है हम यही रुकेंगे और नारे लगाएंगे अंग्रेजों भारत छोड़ो अंग्रेजों हाथ धर फेंको पुलिस वालों को पुलिस का करो पूरी ताकत से को खरोंसनी खाओ को मारा है हमें बदला लेना होगा हां हमें बदला लेना होगा निगम साहब कृपया कोर्ट बंद कर दें आज शहर भर में हड़ताल है चलो चलो छात्र रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे हैं हां हम स्टेशन को आग लगा देंगे ठीक है मेरी यह मशाल किस दिन काम आएगी चलो गोली चला चलो गोली के ऊपर देखो जल रहा है ना स्टेशन हम तब तक आराम नहीं करेंगे जब तक पुलिस स्टेशन और दफ्तरों पर कब्जा नहीं कर लेते पर탕 कर दिया इन लोगों ने हमें चित्तू पांडे और उसके 150 साथियों को रिहा करना पड़ेगा बलिया में आंदोलन उग्र होने के बाद ब्रिटिश सरकार को वहां के कांग्रेसी नेता श्री चित्तू पांडे को रिहा करना पड़ा बाद में चित्तू पांडे के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय सरकार बनाई गई अब Siddhu Pandey aap logo ko sambodhit karenge. Saathiyon, hinsak tarike Congress ke siddhanton ke khilaf hain. Aur waise bhi hame shant rehna chahiye. Hum ahinsak aandolan kar rahe hain. Main aap logon se aagah karta hu ki aap shanti banaye rakhen aur apni dukano aur daftaron ko khol den jo kaafi dinon se band hain. Hum sarkari daftaron पुलिस स्टेशनों और अन्य सरकारी स्थानों पर कब्जा करने के बाद एक राष्ट्रीय सरकार बना रहे हैं इस सरकार के नेता होंगे चित्तू पांडे भारत माता की जय भारत माता की जय कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन में कई धाराएं निकल पड़ी कहीं भूमिगत आंदोलन थे तो कहीं भूमिगत रेडियो से आंदोलन को जिंदा रखने की कोशिशें होती रहीं हजारों लोग इस आंदोलन के दौरान मारे गए और कई हजार घायल हुए जनता पर कई बार हवाई जहाज से मशीन गन्स चलाई गईं कूड़े लगाने की सजाएं सुनाई गईं गांव की जनता पर करीब 1 करोड़ रुपयों तक का दंड लगाया गया 1942 के दौरान खरीब साथ हजार लोग गिरफतार किये गए। दमन के कारण आंदोलन कमजोर हुआ, लेकिन इसे वापस नहीं लिया गया। 1945 और 46 के दौरान दोबारा जन आंदोलन उभरा। और अंग्रेजों ने सत्ता सौपने की अंतिम बातचीत शुरू कर दी।